क्या बड़ा तकलीफ मिटाने वाला मैं गुरु महाराज एक अरस्तु हजार सिकंदर बना सकता लेकिन हजार सिकंदर मिलकर एक अरस्तु नहीं बना सकते एक साक्षात्कारी पुरुष नहीं बना सकते साक्षात्कारी पुरुष बनाना है तो साक्षात्कारी गुरु होगा वो ही साक्षात्कारी पुरुष पैदा कर सकता है लाख अज्ञानी मिलकर एक ज्ञानी नहीं बना सकता लेकिन एक साक्षात् पुरुष हजार निगुरों को सगुरा बना सकता है हजार नास्तिक को आस्तिक बना सकता है हजार चंचलों को शांत बना सकता है हजार भूले भटकों को राहत दिखा सकता है और फिर भी दिखाने का अभिमान उसके चित्त में नहीं आता इस ही का नाम है कि पुनरावर्तते, ऐसे समत्व में बैठा है कि फिर पुनर्गमन नहीं होता ायण श्रीमद राज चंद्र ने कहा देह जेनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानीना चरणमा हो वंदन अगणित गुरु दीव गुरु देवता गुरु बिन घोर अंधार जे गुरुवाणी वेगड़ा रड़वड़िया संसार सतयुग में तो साक्षात्कारी महापुरुषों की पूजा आरती आदि होती थी मंदिर बंदिर नहीं थे फिर द्वापर और त्रेता युग आया तो लोगों का खान पान अशुद्ध हो गया बुद्धि थोड़ी अशुद्ध हो गई तो नकली ब्रह्मज्ञानी बनने लग गए और कभी कभी असली महापुरुष हो तो उनमें संदेह होने लगा के हम भी जैसे आदमी ऐसे ये आदमी तो आप गगड़ी हूं जरूर पड़ा गया इसलिए ज्ञानियों ने क्या करा कि अपने को छुपा दिया और दूसरा कुछ निमित्त मूर्ति बूर्ति रख दिया मूर्ति की पूजा सेवा करते करते हृदय जब शुद्ध हो अंत कर्ण शुद्ध हो और इधर उधर ढोंगी भोंगियों से भटकते भटकते जब बुद्धि थोड़ा ठीक रह जाए तब अपने आप ज्ञानी को खोज लेंगे और एक बार ज्ञानी की निगाह पड़ेगी तो फिर अज्ञानियों के चक्कर में नहीं आएंगे ऐसी परंपरा शुरू कर नारायण ना, नारायण ना, नारायण ना, नारायण ना, नारायण ना, नारायण नारायण ना, नारायण ना, और उनको प्रेत होना पड़ा कथा सुनने से अर्जुन को जब श्री कृष्ण उपदेश दे रहे थे तो अर्जुन तो कभी इधर कभी उधर डगुमग हो रहा था और भगवान ने डांटा अर्जुन तो समझता नहीं विद्वानों जैसी बात करता है तो हनुमान जी चुटकी बजा के नीचे आए ये नहीं समझे तो कोई बात नहीं आपका उपदेश सार्थक हुआ मैं समझ गया तो कृष्ण ने पूछा कि तुम बैठ के सुन रहे थे बोले रथ में जो धजा की की स्थापित की, मेरा आह्वान किया तो मैं वहां था बोले तो वक्ता से ऊपर बैठ के सुना इसीलिए ज्ञान तो तुम्हारा हो गया पच गया लेकिन एक, एक जन्म तुमको प्रेतु को लेना पड़ेगा हनुमान जी प्रेतु के राउंड में भी उसी गाते हैं। तो मुझे ले गाते भूत प्रेत निकट नहीं आवे हनुमान नाम जब सुन वहां से राम लेके सिस्टम को जान क्या है नारायण <laughs> नारायण नारायण नारायण आ ब्रह्म भुवनान लोका ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुना पुनरावर्तिनो अर्जुन पुनरा। मेद्य तो कौंते मेद्य तो कौंते पुनर्जन्म विद्यतेन पुनर विजय विद्यते, हरिहरि अर्जुन जायते वर्धते होना पैदा होना पैदा बीमार होना और मरना ये विकार तो लगा है तो छह विकार शरीर के होते हैं तीन उर्मियां मन की होती राग द्वेष अभिनिवेश ये मन की उर्मिया तो षड़ विकार तीन उर्मियां होता है स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर में लेकिन मुझे नहीं जानते तो वो अपने में मानते हैं अपने को तुम नहीं जानते इसलिए शरीर को मैं मान रहे हो शरीर को जब मैं मानेगा तो स्थूल शरीर को मैं मानने से अगर बच भी गया तो सूक्ष्म शरीर को मैं मानेगा कि ये मर गया मैं जिंदा हूं मैं स्वर्ग में जाता हूँ अभी तुमने मैं को नहीं जाना ये सूक्ष्म शरीर है पांच कर्म इंद्री पांच ज्ञान इंद्री पांच प्राण मन और बुद्धि सत्रह सूक्ष्म तत्वों का सूक्ष्म शरीर बनता है स्थूल शरीर स्वर्ग में नहीं जाता नरक में नहीं जाता स्थूल शरीर का दूसरा जन्म नहीं होता स्थूल शरीर तो यहीं मर जाता है गढ़ जाता है नाश हो जाता है लेकिन सूक्ष्म शरीर फिर दूसरा शरीर धारण कर लेता है तो मैं मैं तो जिंदा हूँ शरीर मर गया मैं अमर आत्मा हूँ ऐसा करके कोई जाए अगर आत्म ज्ञान ठीक से नहीं है तो अमर आत्मा होने की मान्यता होगी शरीर मर रहा है ऐसा तो पापी को भी देखेगा पापी जब मरता है तो उसका शरीर पड़ा रहता है और उसका सूक्ष्म प्रेत आत्मा प्रेत अवस्था आती है परिवर्तन अवस्था हो जाती है फिर प्रेत कहते हैं तो जो अच्छे ब्राह्मण समझदार है तो शमशान में लड्डू बनवाते हैं और प्रेत की सदगति के लिए चाहे कैसा सेठ कैसा भगत कैसा आदमी हो ये प्रेत आत्मा की कल्याण के लिए तो मरने के बाद कुछ अवस्था ऐसी कुछ सूक्ष्म शरीर ऐसी कुछ समय के लिए भटकते हैं प्रेत योनि में तो उसमें भी तीन डिवीज़न होते हैं तीन डिपार्टमेंट एक सात्विक प्रधान अच्छे प्रेत होते हैं कुछ मध्यम होते हैं और कुछ कनिष्ठ होते हैं जो कनिष्ठ होते है अति पापी होते है वे नालियों में गंदे खंडेरों में गंदगी में रहते और कोई बाई ऐसे एमसी वाली मिल गई यहाँ शादी के समय कोई कपड़े गहने पहने और शुद्धि अशुद्धि है उसमें घुस जाते कनिष्ठ प्रेत मध्यम प्रेत कुछ खंडेरों में आदि किसी को सताते नहीं और किसी को दुख देते नहीं ऐसे जिंदगी कई वर्ष उनके पड़े रहते धन आदि के लोभ में मर गए तो कहीं जहाँ धन धनगढ़ आए वहां बेचारे पड़े रहते धन को देख देख के सुख बनाते अंत में तो उनको भी भागना पड़ता है। फिर उत्तम प्रेत होते हैं वो घूमते फिरते रहते हैं ऊंचे लोक में प्रेत लोक में रहते हैं। तो जब उसके लिए कुछ पिंड दान किया जाता है अथवा उसकी बुद्धि कुछ बढ़िया शुद्ध होती है तो ऐसे जो लोग हैं, तो उन तीन सब प्रेतों को जो मरता है तो प्रेत अवस्था होती है इसलिए शरीर से परिवर्तित होके सूक्ष्म शरीर तो वो देखता है कि ये मेरा, मेरा शब पड़ा है ये कन्हैया लाल है ये मैं कन्हैया लाल था और मर गया हूँ लेकिन मैं नहीं मरा हूं ये मरा है ये मेरी पत्नी है ये मेरे बच्चे रो रहे हैं, मेरा फलाना रो रहा है दो चार दिन उधर ही घूमता है वो एक मुहूर्त तक तो उस जीव को मूर्छा हो जाती है आकाश में मूर्छिता वसा मेरे तो फिर जागृत होता है तो ये रिश्ते नातेदार आए तो इसीलिए ऋष्यो ने अध्ययन करके बैसुण बैसवानी पद्धति गोट हुई दीदी जिसको सिंधी लोग बोलते पगड़ियों गुजरात के बैसू छिव तो जो कोई रह गया रिश्ते नाते वाला वो आ जाए और फलाना भाई हम था कई रीते मरी बैठा था पेट मैं कहता करता, करता। डॉक्टर ने बोला नहीं वामा पे तारे तो आप रो रहे है वो देख रहा है कि कौन रो रहा है कौन हंस रहा है कौन क्या हो रहा है ये मेरे मित्र आपस में फिर बोलते अच्छा भाई जे थवान था भगवान है नलू करे सदगरे बारा दिवस जमण वार करोक अमथी अथवा तो घंता तो शांता पचा गह छेटी एके छे, तो बार दाड़े तो पक्ष जम आई जमाईनी पत्नी जमाई ना छोक जम आई एट मौत आई ए बदा जुएन था तो फिर उसके कर्मो के अनुसार उसको इच्छा होती है कि बनी जो तो, तो।, तो उसकी इच्छा कर्मो के अनुसार इच्छा होती है जैसे बीड़ी पीने का कर्म है दारू पीने का कर्म है तो दारू की जगह पे जाएगा सत्संग करने का कर्म है तो सत्संग में जाने की इच्छा होगी तो मरने के बाद भी जैसे जीवन भर जैसे कर्म किए हैं तो उसी प्रकार की इच्छा होगी इसलिए सत्संग सुना होगा तो ऐसी इच्छा होगी कि भगवान के स्वरूप को जाने ताकि फिर मरना ना पड़े अभी तो पुण्य होता है लेकिन ये सत्संग मरने के बाद भी आपके विचारों की स्टेरिंग ठीक ढंग से चलाने की शक्ति रखता है अभी तापी के तट पर बैठे है शुद्ध हवा खा रहे हैं सत्संग सुन रहे हैं हृदय पवित्र कर रहे हैं रक्त के कण पवित्र हो रहे हैं। इतना ही नहीं लेकिन ये जो ज्ञान है जीते जी तो कल्याण करता है मरने के बाद भी ये संस्कार पड़ जाएंगे अरे हवा तो कितना है कितनी पत्नियां कितने बच्चे हर जन्म में रोते रहे और हम भी रोते रहे हमारे बाप मरे हमारे दादा मरे कब तक रोते रहेंगे आ ब्रह्म भुवना पुनरावर्ति नर्जुना माम उपेत कौन थे पुनर्जन्म नीद्य थे ब्रह्म तक के जो जीव है उनका पुनर्गमन होता है और रोना धुना होता है अब तो ऐसा पालो कि रोना धुना से सदा के लिए जान छूट जाए तो फिर वो प्रेत आत्मा किसी के गर्भ में जाने की इच्छा नहीं करेगा आत्म पाने की इच्छा करेगा ब्रह्म में जाएगा तो ब्रह्मा जी से भोग नहीं मांगेगा ब्रह्म विद्या मांगेगा सुनी हुई ब्रह्म विद्या है और कहीं ब्रह्म विद्या होती होगी तो वो आकर बैठ जाएगा तो वशिष्ठ महाराज जब कथा करते हैं तो आकाशचारी सिद्ध आत्म साक्षात् नहीं वो मानुषी लोग से प्रेत से कुछ ऊंची अवस्था वाले होते हैं एकदम प्रेत नहीं लेकिन थोड़ा ध्यान भजन किया साक्षात्कार नहीं हुआ तो वो सिद्ध लोक में घूमते है तो वो सिद्ध लोग भी जब साक्षात् पुरुष बोलते तो सिद्ध लोग वृक्षों पर सूक्ष्म ढंग से आके बैठ और वशिष्ठ जी की कथा सुनकर धन्य धन्य होते और आत्म ज्ञान का रास्ता पकड़ के मुक्ति पकड़ लेते तो हम लोग जितने आंखों से दिख रहे उतने ही लोग अभी नहीं है, और भी बहुत कुछ है हमको नहीं दिखता जैसे बैक्टीरिया आपको नहीं दिखता माइक्रोस्कोप से देखेगा हम्म ऐसे तो बैक्टेरिया को देखने के लिए स्थूल यंत्र चाहिए इसे सूक्ष्म देहदारियों को देखने के लिए अज्ञा चक्र और अमुक अमुक मूर्धन में स्थिति करो तो सूक्ष्म लोक देखते हैं लेकिन स्थूल लोक और सूक्ष्म लोक ये सब पुनरावर्तिन है लेकिन ये स्थूल और सूक्ष्म जिससे चेतना पाते उस चैतन्य को मैं रूप से जो जानता है उसका पुनर्वर्तन नहीं होता तो स्थूल क्या है कि ये सिर मेरा है ये सिर स्थल है हाथ स्थूल है ये घड़ियाल मेरी ये आश्रम मेरा ये गाड़ी मेरी ये संचा मेरा मेरी मील मेरी है साड़ी मेरी है कपड़ा मेरा है वेला और चकला मेरा है तवा मेरा है तो ये स्थूल चीजें है हाथ मेरा है पैर मेरा है घुटना मेरा है ये चीजें लेकिन मन सूक्ष्म है मेरा मन मेरी बुद्धि मेरा चित्त मेरा अहकार मेरे दया कर बाबा <laughs> मन में बहु अंकार पहला जो पे थोड़ो अहंकार दुख दुखा तो मैंने कई दुख ना अहंकार अहंकार पहला जो, तो जो तो। पह बहु। दुख नहीं थत कथा सांभ्या दुख नहीं लगे दुख लगे तो हजी अहंकार मटी जाए तो तारो अहंकार मटी जाए तो तू जुदो जो मटी जैसे तो रहना जे मटिया पी जो रहना श्री कृष्ण तत्व ए छे आत्मा स्थिर ते तो, तो विद्यते जे मने प्राप्त थी जाए मसुदेव देवकी घरे नंद नंदन आकृति नहीं मने मैने के गणपट बोलियो गणपट उप, शरीर शरीर सूक्ष्म शरीर जी हूँ उपड़े चेतनाप्त करे पुनर्जन्म थत तो नहीं ध्यान एम मदद करे गुरु भक्ति मदद करे संयम एम मदद करे जो प्राप्त कर तो बेड़ो पार थे तमने स्पर्श कर वायरो जाए तो जेने जेने अडे चित एन, भी पवित्र थे हरी ओ, ओ, ओ, ओ मारे वस्तु मारा थी जुदी छे ते मारा हाथ मारा थी जुदा छे मारा पक मारा थी जुदा छे मारा फेफड़ा मारा थी जुदा छे मारा आंतरण मारा थी जुदा छे मारु मन मारा थी जुदूं छे मारु मारे बुद्धि मारा थी लग छे मारु परमात्मा मारा थी लग न थी अद्वितीय चैतन्य स्वरूप हूँ उपड़े तू आराम पमी रहो मधुर मधुर शांति हूँ मरा आत्म स्वभाव में जागृत थूबकी मरी रो छू हजारों हजारों माता हजारों हजारों पिता मजारों लाखों मित्रों मका संबंधों मारंवा पुनर्जन्म मार पुनर थ अनाथ रहा, अबे नाथ स्वभाव में शांति अमर आत्मा खबर न त्मा छू मन बुद्धि मन तो ने हूँ सत्ता आप खोटू करे तेरे मुख थे सारू करें तो आनंद छता हूँ तो हूँ तो आनंद स्वरूप रही सत्ता नहीं आप सारा करने अहंकार नहीं ओढ़ जेम साइकल मरा जुदी है स्कूटर मरा जुदू शरीर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर मारा थी छे जुदू जाज स्वरूप में विश्रांति पमी रो छु मरा आत्मदेव मरा गुरुदेव तारो जय हु तारो जय विद्यते पुनर प्राप्त पुनर्जन्म माताना गर्भमा माते भटक्या चार पग शरीरों में घना तुम भटक्या आत्मा आराम पामिश गुरुदेव दया कर दो मुझ पर मुझे अपनी शरण में रहने दो शरीर इंद्रिया और विकारों के शरण में तो बहुत जन्म भटक गया अब मैं अपनी मैं मैं की शरण जा रहा हूं गुरुदेव दया कर दो मुझ पर मुझे अपनी शरण में रहने दो मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो सिर पे छाया घुर अंधेरा सुजित ही राह कोई कितना भी कमाया अंत में ठन ठंड पाल अनाथ होकर मरना कितने भी संबंध संभाले अंत में जलकर मार जलाकर खत्म कर देना शरीर को कितना भी पक्का मकान बनाया छोड़ कर जाना है इसलिए गुरुदेव मेरा तो पक्का संबंध जो परमात्मा से है उसी को पाना है हे हे मारा मारा वालुड़ा इष्टदेव तू हमारी संभा ले रहने दौरवी ना आकर्षण संसार में मैं आकर्षण हमारो गुरु तारा अनुभव तो मरो को नश्वर संभाले संभावत संभा जाऊँ तो गुरुदेव मरो कल्याण थी जाए गुरु जी अ संभा दिल गुरुदेव दया कर दो मुझ पर मुझे अपनी शरण में रहने दो तो गोदावरी गोदावरी माता नदी ने एकनाथ जी ने कथा बेसता आत्मविद्याम तो देवो जी ने कथा ने सिद्धो सा सूक्ष्म गुरुदेव दया कर दो मुझ पर मुझे अपनी शरण में रहने दो मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो सिर पे छाया घोर अंधेरा सुजतना ही राह कोई ये नैन मेरे और ज्योत तेरी इन नैनों को भी बहने दो मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो द्वार तुम्हारे जो भी आया पार हुआ सो एक ही पल में इस दर पे हम भी आए हैं इस दर पे गुजारा करने दो मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भाने गुरु देव दया कर दो मुझ पर मुझे अपनी शरण में रहने दो मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने तो गुरु दो गुरुदेव दया कर दूर दूर तुम्हारे जो कोई आया हो द्वार तुम्हारे जो कोई आया हो पार हुआ सो एक ही पल पार हुआ इस दर पे हम भी आए हैं इस दर पे गुजारा करने तू ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल कागर भरने दो गुरु देव दया कर दो मुझ चाहे तिरा दो चाहे डुबा दो हो चाहे तिरा दो चाहे डुबा दो हो मर भी गए तो देंगे दुहाई मर भी गए तो देंगे दुहाई ये नाव मेरी और हाथ तेरे ये नाव मेरी और हाथ तेरे, और हाथ तेरे कर से रने दो मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो गुरु देव दयाक आत्मदेव गुरुदेव प्रभु कोई लोक मा के विषय आसक्ति न थाओ अमर आत्मा ज्ञान मने प्राप्त थाओ था नारायण नो सनातन अंश मने साक्षात अनुभव दी के दी मारा मारा मारा प्रभु तनेवाल करता जाओ, है याने, जाओ, रामचंद्र जी अयोध्या तुम अवधवासी ने आनंद प्रेम ने उल्लास छलके अंधारा दूर थाए, अजवाड़ा थाए, दीवड़ा ज्ञान दीवड़ा साधक उलके तेरे दिवाड़ी शुरू एक प्रेम प्रसाद नो दिवो हरि नाम न दिल न दीव प्रभु प्रसाद मधुरता न दिवार उल्लास त्याग प्रेम आत्मप्रकाश प्रकाश उत्सव धार्मिकता ने आध्यात्मिकता आवर्ता जीव ने शिवत्व में बदलना सहायक थाय मानवीय पांचवी वृत्तियों ने लगाम लगा दी सुरी वृत्ति नरकासूर वृत्ति ने राम रसमा उत्सव बचाव प्रगटा पातुपीपयन तो। परमात्मा समीप विश्रांति अंतरिया प्रभु नजीक लाइ जाए नाम उत्सव दिल रूपी शरीरूपी नगर में पवित्र दिवाली अमरा पवित्र पर्व तमने धन्यवाद है जो के अमरा हैया में हरि हेतु उभराय अरा दे रूपी अवधमा में राम पधारी रहा है अमारा प्रभु राम वनवास थे तो थुनु थुनु शुष्क शुष्क लागे राम जारे पधारता रंग अवधो जामे एम अरा नवदेह द्वारी आज करता आ दशरथ दस, दस ने अंदर रमन करना दशरथ त्रन राणियों सात्विक राजसमस कौशल कई कई चार पुत्र मन बुद्धिचित अहंग अथवा चतुष्ट अंतकर्ण चतुष्ट अंतकर्ण त्र गुण दस इंद्रिओ अंदर जीवना आ दशरथ जीव है जय गुरुजी कहे रामराज तो दशरथ ने आनंद दशरथ दस इंद्रिओ अंदर रत रहे जय कई कई की वसवा फसाय तेरे रामराज बदले राम वनवास दशरथ दुखी थाय राम राम राम राम राज्य बदले वनवास सुख सुख त्यारे जीव अशांत दुखी परी ना समय जीव गोथा खातो खाते चौदह मधुर शांति अनुपम आनंद आत्म शांति ईश्वरीय शांति हरिहरि शांति, आत्मशांति हरिप्रसादी शांति का ब्रह्म भुवना लोक आ ब्रह्म भुवना लोका ब्रह्म भुवना लोका लो पुनरावर्तिनो अर्जुन पुनरावर्तिनो अर्जुन पुनरावर्तिनो पुनरावर्तिनोर्जुन ओ े कौंते मैतुकते मेतु कौंते पुनर्जन्म विदेनजन्मानर्जन्म विदेनजन्म हे अर्जुन ब्रह्मलोक तक के सब लोक पुनरावर्ती हैं सब ब्रह्मलोक तक के सब लोक पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं परंतु हे कौंते मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता है भगवान जब कहते हैं मुझे प्राप्त तो वसुदेव देव की नंदनंदन होकर नहीं कह रहे अथवा अर्जुन के सारथी होकर नहीं कह रहे लेकिन सर्वव्यापक सर्वहदय स्वर ईश्वरानाम अपनी महेश्वर होकर कह रहे हैं कि जो मुझे प्राप्त होता है उसको पुनर्जन्म नहीं होता ब्रह्मलोक तक के जीवों का पुनर्जन्म होता है गिर जाते हैं लेकिन जो मुझको मुझ अंतर्यामी को जो प्राणी मात्र के हृदय में बैठा हूँ ईश्वरों का ईश्वर महेश्वर को जो प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता नौकरी प्राप्त करने वाले को रिटायरमेंट होना पड़ता है धंधा प्राप्त करने वाले को धंधे से चुत होना पड़ता है पत्नी वाले को पत्नी छोड़नी पड़ती पति वाले को पति छोड़ना पड़ता है सब छूटने वाली चीजें हैं ऐसा कोई सहयोग नहीं कि जिसका वियोग न हो ऐसा कोई सुख नहीं कि जिसके पीछे दुख ना छुपाओ ऐसा कोई लोक नहीं है जो पुनरावर्ति ना हो ऐसी कोई वस्तु नहीं जो विनाशकारी ना हो और ऐसा कोई शरीर नहीं जो मरने वाला ना हो ऐसा कोई शरीर नहीं जो मरने वाला ना हो ऐसा कोई संबंध नहीं जो टूटने वाला ना हो ऐसा कोई लोक नहीं जो नाश होने वाला ना हो लेकिन मुझ महेश्वर को जो प्राप्त कर लेता उसका है उसका पुनर्जन्म नहीं होता वो अविनाश मामुपेत्य तु कौनते पुनर्जन्मन विद्यते जो मुझे प्राप्त कर लेता है तो भगवान को जो प्राप्त कर लेता है तो भगवान को तो शाकुनी भी देख रहे हैं दुर्योधन भी देख रहे हैं अर्जुन भी देख रहे हैं और सहदेव नकुल भी देख रहे हैं भगवान के विग्रह को देखना अलग बात है लेकिन भगवान को प्राप्त हो जाना अलग बात है तो भगवान सबका आत्मा बनकर बैठा है हम शरीर को प्राप्त कर लेते हैं मकान को प्राप्त कर लेते हैं लेकिन उससे वियोग होता है लेकिन हम अपने हम भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लें, तो भगवत तत्व में लीन हो जाते हैं मरने के बाद तो पुनर्जन्म नहीं होता है या तो गहने सेठानी छोड़ कर मर जाते, या तो गहने सेठानी को छोड़कर बिक जाते ऐसे जैसे मकान मालिक या तो मकान छोड़कर मर जाता नहीं तो मकान मालिक को मकान छोड़कर बिक जाता है ऐसे ही फैक्ट्री ये वो सबंध पुत्र परिवार के सब संबंध अगर इस बात को हम समझ लें तो फिर दुख नहीं होगा जरा सा दिया बुझता है फिर उड़ जाता है तो हाय हाय करते लेकिन इतना बड़ा सूरज रूपी दिया रोज बुझता है हाय हाये नहीं करते क्यूँके तो अंदर होता है संध्या था अंधर होता है शो मोटी बात करोड़ों करोड़ों दिए जिसका मुकाबला नहीं कर सकते ऐसा बड़े में बढ़ा दिया डूब जाता है सूर्य तभी भी घबराते नहीं हाए है लेकिन घर का छोटा सा दिया बुझ जाता हरे रे फिर जटोरे हरे रे तो जानते हैं कि सूरज रोज डूबता है ऐसे ही जान है की संबंध सबके टूटते हैं संबंध सब के टूटते हैं सब है। वस्तुए सबकी छूटती है संबंध सबके टूटते हैं और शरीर सबके मरते हैं लोग सब नाश होते हैं तो आप नहीं चाहते कि नाश हो जाए क्योंकि आपके अंदर एक अविनाशी चीज है आत्मा वो आत्मा का अविनाशी पना आप शरीर के द्वारा अविनाशी रहना चाहते हैं आत्मा अविनाशी इसलिए शरीर भी सदा रखना चाहते हैं आत्मा अविनाशी है आत्मा परमात्मा का संबंध शाश्वत है तो आप जिससे भी संबंध जोड़ते हैं उसको तोड़ना नहीं चाहते चाहे शरीर से संबंध हो चाहे धन से हो चाहे सुख से हो इनका संबंध आप तोड़ना पसंद नहीं करते है क्यों कि अन्योन्याध्यास हो गया अन्यो न्यायाध्या जो आप हैं सत्य चित आनंद स्वरूप आप हैं शरीर है असत्य जड़ और दुख रूप शरीर पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा अभी नहीं के तरफ जा रहा है जड़ है शरीर प्राण निकल के तो मुर्दा है फिर चाहे खिला का घा करो कुछ नहीं टाटनी भोको अरे तलवार घुमाओ कुछ नहीं जड़ तो शरीर असत है जड़ है और दुख रूप है इसको कितना ही खिलाओ पिलाओ गहने पहराओ, तिलक करो टीला करो लाली करो बाली करो न जाने क्या क्या करो तो नई नई मशीने आई गई चेहरे को बाष्प देकर सौंदर्य बढ़ाओ एयर कंडीशन देकर सौंदर्य बढ़ाओ ब्यूटी पार्लर वालों के पास न जाने क्या क्या खोजा बिल्ली और कुत्तों की चर्बी डाल के बंदरों की चर्बी डालकर क्रीम बनाओ कितना भी सजाओ लेकिन मत कर रे गर्व गुमान गुलाबी रंग उड़ी, जावे गो।, उड़ी जावे गो, फीको, पड़ी जावे गो माटी में मली जावे गो तो ऐसा शरीर असत जड़ और दुख रूप है कितना कितना इसको सवारा संभाला लेकिन फिर भी देखो कभी खांसी कभी बीमारी कभी ये कभी बुढ़ापा अंत में देखो तो मरना मरना ही मरना तो शरीर है असत जड़ और दुख रूप आत्मा है सत्य चित्त और आनंद रूप तो आत्मा का स्वभाव नहीं जानते इसलिए शरीर में वो भाव टिक जाता है सदा रहने की इच्छा सब जानने की इच्छा और सुखी रहने की इच्छा शरीर से करते हैं और शरीर से सदा सुख किसी का टिका नहीं शरीर से सब जानकारी किसी ने पाई नहीं और शरीर से कभी कोई सदा रहा नहीं तो भगवान कहते हैं कि आ ब्रह्म भोनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना स्वर्ग आदि का लोक से भी आदमी पुनर्गमन होता है पतन होता है पृथ्वी पर का पूरा राज्य हो शरीर तंदुरुस्त हो पत्नी आज्ञाकारी और मधुरभाषिणी हो बेटा आज्ञाकारी हो कोई शत्रु ना हो और मंत्री वफादार हो ये मानुषी सुख की पराकाष्ठा है इससे सौ गुना सुख गंधर्वों को मिलता है उसके पास संकल्प बल से भागने वाले विमान होते हैं इस लोक में भी वो घूम सकते हैं अपन न देखे लेकिन वो अपने को देख सकते हैं और लोकांतर में भी जा सकते हैं जो लोग शिव की पूजा करते हैं उनको पता है पुष्प दंत वाच महिन्मा ये किसकी गाय हुई है एक गंधर्व था राजा के बगीचे के फूल ले जाता था राजा शाम को घूमने आए तो फूल खूब खिले हुए देखे और सुबह फूल मंगाए तो बढ़िया बढ़िया फूल मिले नहीं नौकर पर नौकर चौकीदार पर चौकीदार लेकिन पता ही नहीं चला आखिर ब्राह्मणों ज्योतिषियों ने कहा कि मानवीय आदमी फूलों के लिए इतना साहस करे इतने सारे लोगों को चकमा देकर फूल ले जाए संभव नहीं जरूर कोई गंधर्व आता होगा तो गंधर्वों को पकड़ने के लिए क्या करना चाहिए कि शिव जी की खूब पूजा करो और शिवजी का जो निर्माल्य है बिली और जल वो ढोल दो उसका पैर पड़ेगा तो उसका पुण्य डाउन हो जाएगा तब वो जो अदृश्य होने की शक्ति उसकी नाश हो जाएगी विमान उड़ने की जो शक्ति उसकी नाश हो जाएगी तो पकड़ा जाएगा तो ऐसा किया गया बगीचे में वो छाट दिया गया तो वो गंधर्व अपने विमान में से उतरा और फूल बोल तोड़े और बैठा अपने विमान में संकल्प के बल से उड़ने का विमान उड़े नहीं घबराया कि ये क्या अपनी शक्ति उसकी कुछ मालूम हो गई कम हो रही इतने में प्रभात हुआ तो देखा कि ये शिव जी का निर्माल्य पड़ा है ओ इससे मेरा पुण्य क्षीण हो गया तो फिर शिव जी का स्मरण किया और उसने प्रार्थना की तो प्रार्थना उसके हृदय से जो उद्घारने के लिए वो लिखता गया और वो इन पत्तों पर लिख लिख के रखता गया तो महिन्मात्र बना वो जो पत्ते पर लिखा गया भोज पत्र आदि महिन्मा पारम ते परम अमिधुशो या दस स्तुति ब्रह्मादि आदि महेशा परो देवो महिन्मो नाम पर अघोरा नाम परो मंत्रो नास्त तत्व गुरु परम ये महिन्म स्त्रोत्र का है तो महेश नाम परो देव महेश से कोई बड़ा देव नहीं महिन्मा के कोई स्तोत्र के बराबर कोई स्तोत्र महेशा नाम परो देव महिन्मा नाम परास्तुति अघोरा नाम परो मंत्रो नास्ति तत्व गुरु परम गुरु से कोई बड़ा तत्व नहीं है अघोर मंत्र से कोई मंत्र नहीं और महेश से बड़ा कोई देव नहीं तो महाराज उसका पुण्य हुआ और वो उसका विमान भगा राजा ने देखा कि ये पत्ते पड़े ज्योतिषियों ने बताया कि उसने स्तुति किया प्रार्थना किया और उसका पुण्य बढ़ गया गया लेकिन ऐसे गंधर्व भी जब पुण्य क्षीण होते हैं आयुष क्षीण होते हैं तो फिर गिरते हैं किसी के घर में पड़ते तो मानुषी सुख से सौ गुना सुख गंधर्वों के पास होता है गंधर्वों से सौ गुना सुख मृत देवों के पास मृत्य देवों के पास होता है जो यहां यज्ञ याग तप करके मर जाते हैं और फिर देवत्व को पाते हैं और दूसरे होते आजाण देव आजानुदेव कल्प के आरंभ में होते और कल्प पर्यंत रहते हैं लेकिन वहां वो भी मृत्य देव और आजानुदेव तो गंधर्वों से सौ गुना सुख मर्तदेवों को होता है मर्तदेवों से सौ गुना सुख आजाणुदेवों को होता है आजाणुदेवों से सौ गुना सुख देवों के राजा इंद्र को होता है इंद्र से सौ गुना सुख इंद्र के गुरुदेव बृहस्पति को होता है और बृहस्पति के सुख साधनों की अपेक्षा ब्रह्मा जी को सौ गुना सुख साधन और ब्रह्मा जी को जो सुख साधन है उस सुख साधनों को छोड़कर भी ब्रह्मा जी ब्रह्म परमात्मा के ध्यान में मस्त रहते हैं वो उनसे अनंत गुना फूलता है तो जिस ब्रह्म सुख में ब्रह्मा जी स्थित हैं, जिस ब्रह्म सुख में भगवान नारायण को कितना सुविधा त्रिलोकीनाथ तो हैं, फिर भी वो सब छोड़कर अपने आत्मा में आते हैं। वही का वही आत्म सुख ही अर्जुन जो पाता है वो फिर पुनर्जन्म के भीषण क्लेशों में नहीं जाता ब्रह्मा जी को इतनी सुविधाओं होने के बाद भी बुद्धिमान ब्रह्मा जी आत्म सुख में आत्म ध्यान में तलेंगे बृहस्पति को इतना ऊंचा सुख पदार्थ होने के बाद भी बृहस्पति वो सब छोड़कर अंतर्मुख होते तो अर्जुन जो मुझे प्राप्त होता है अर्थात मुझे अंतर आत्मादेव परमेश्वरीय सुख में जो स्थित होता है तो उसके आदत पड़ जाती मन की बाहर के व्यवहार में रहते हुए इसको आसक्ति नहीं होती जैसे उल्टा स्त्री को पर से कुछ मजा आ गया लगान लग गई तो घर काम करते हुए भी स्मृति पर की होती पनियारी बातचीत करते हुए भी घड़ों में मन होता है ऐसे ही जिसको आत्मसुख मिल गया वो संसार के घड़ों का बोझा उठाते हुए भी उठत बैठत वो उठाने कहत कबीर हम उसी ठिकाने राजा ये आती ने खूब राज्य करा और खूब भोग होगा अंत में शरीर बूढ़ा हो गया लेकिन इच्छा पूरी नहीं हुई शर्मिष्ठा तो और देवयानी दो पत्नी थी कथा तो लंबी है मैं शॉर्ट में कहता हूं तो उसको चार पुत्र थे राजा ययाति को देवयानी और शर्मिष्ठा देवयानी जो थी शुक्राचार्य की बेटी थी तो शर्मिष्ठा और देवयानी दोनों आपस में सहेलियां थी शर्मिष्ठा वास्तव में राजकन्या थी तो आपस में सहेलियां भी थी वो शुक्राचार्य की बेटी थी और वो राजकन्या थी किसी कारण से आपस में लड़ पड़ी होता ना सहेलियों में झगड़ा लड़ पड़ी तो वो कुपित हो गई देवयानी देवयानी कुपित हो गई तो शुक्राचार्य के पास तो सामर्थ्य था वो राजा की लड़की और वो तपस्वी योगी की तो शुक्राचार्य ने कहा कि अब क्या सजा दे इसको तो बोले मेरी जहां शादी होगी वहां ये दासी के रूप में आए राजकन्या है लेकिन दासी होकर रहेगी राजा से वचन ले लिया राजा पर को पायमान हो गए शुक्राचार्य तो कि भाई तुम हरे कन्या ने मेरी कन्या का अपमान किया कुए में डाल दिया ये करा वो करा कपड़े पहन लिया ऐसा कुछ तो राजा घबराया तो शुक्राचार्य ने कहा कि अगर तेरे को शांति चाहिए और तेरा राज्य तख्त सूचाह है तो मेरी लड़की की जहां शादी होगी लड़की ने कहा तो पिताजी ऐसा होगा तब मेरे को संतोष होगा तो यही राजा से वरदान ली तो शर्मिष्ठा की जो वो शर्मिष्ठा के पिता से वरदान ले लिया तो देवयानी की शादी हुई वहीं वहामिष्ठा को जाना पड़ा दासी रूप तो शुक्राचार्य ने कहा ये दासी रूप में है है सुंदर लेकिन तू पत, पत्नी की नजर से मत देखना मेरी बेटी को ही पत्नी के नजर से देखना। तो फिर भी काम तो काम होता है शर्मिष्ठा सुंदर थी तो उससे भी बालक हो गया तो स्त्री स्त्री में तो वेर होता ही है राहणी होकर जो आई थी शुक्राचार्य की बेटी और उसको दासी के रूप में रखी थी और वो दासी ही पत्नी बन गई तो फिर दुखी हुए तो शुक्राचार्य को गुस्सा आया कि जा तेरा यौवन नाश हो तो ये आती बूढ़ा हो गया तो प्रार्थना किया कि अब महाराज कैसा भी हूं आपका हाँ शरणों का दास हूं ये हो हु। बोले अच्छा तो राजन एक उपाय है तुम अपना बुढ़ापा किसी लड़के को देकर उसकी जवानी ले सकते हो तो याती राजा ने खूब भोग भोगे फिर भी वासना गई नहीं तो अपना बुढ़ापा उसके चार बेटे थे एक तो यदु था दूसरा ध्रुव था तीसरा तुर्वसु था और चौथा पुरु था तो पुरु जो था वो आज्ञाकारी था बाकी के तीन ऐसे ही थे तो पुरु रूपी पुत्र से उसने जवानी ले ली और बुढ़ापा दे दिया फिर राजा ने खूब सुख भोगे संसार के एक दिन देखा कि जो ज्यो खाता हूं भोगता हूँ संतोष तो नहीं होता आयुष्य तो नष्ट हो रहा है कितना भी खाओ कितना भी भोगो कितना भी घूमो लेकिन अंत में जिसको घुमाते हो खिलाते हैं पिलाते हैं, वो शरीर तो जल जाएगा और जो भोग पुण्य क्षीण करके फिर तो मेरे को घोड़ा गधा बनना पड़ेगा ये सारे भोगों का बदला चुकाना पड़ेगा और फिर घोड़ा गदा से फिर ऊंट कुत्ता बिल्ला और फिर चौरासी लाख जन्म मिले और फिर मनुष्य अरे अनित्य असुखम ये अनित्य भोग हैं अनित्य संबंध है वो वापस अपने बेटे को बोला बेटा तू ले ले जवानी तेरी वापस मेरा बुढ़ापा मुझे दे दे पुरु को राजपाठ देकर राजा यहाँ जंगल में तप करने चला गए महाभारत की कथा उसने ऐसा तब किया रजोगुणी आदमी होता है ना प्राण बल वाला भोग करता तो एकदम भोग हो जाता है त्याग करता तो त्याग हो जाता है कि का स्वभाव होता है जिस डायरेक्शन में चल पड़े जैसे बालिया लुटा रहा तो लूट काम करता तो तो लुटा रहा ही लूटा साधु को भी लूटे और जब नाराज जी मिल गए तो राम राम रहता तो ऐसा बैठ गया ऐसा बैठ गया रामा रामा रामा रामा रामा रामा रामा राम जगत का भान भूल गया मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर केंद्र विकसित हो गए ऐसा बैठा रहा कि शरीर पर दिमक लग गई उधे लग गई उधे का राफड़ा हो गया फिर भी उसको पता नहीं चला लगे रहे तो बाल्मी की ऋषि होकर उठे कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं। अपन लोग जरा इधर जरा उधर जरा जमा जरा उधार जमा उधार जमा उधार में आयुष्य पूरा कर देते कुछ कुछ लोग लग जाते थे एकदम निकल जाते पार हो जाते तो ऐसा तप किया महाराज कई चांद्रायण व्रत रखे कुछ क्या क्या किया अंत में तो तप करते करते भी मरना होता है भोग करते करते भी मरना होता है शरीर का तो मरना है वो मर गए मर लेकिन तप के प्रभाव से उनमें बड़ी योग्यता आ गई स्वर्ग तो मिला स्वर्ग के साथ साथ वो ब्रह्मलोक में भी राउंड मारने की शक्ति उसके पास थी और इंद्र के साथ आसन पर बैठने की भी उसकी क्षमता थी अब इंद्र नहीं चाहते थे कि यह मृत्यु लोक का आदमी मेरे सिंहासन पर बैठे जैसे चिमन नहीं चिमन भाई नहीं भाई चाहेंगे कि मेरी कुर्सी पे दूसरा भी आ जाए नहीं चाहेंगे तो ऐसे ही मृत्यु मुर्त, लोक का आदमी मेरी बराबरी बैठे इंद्र नहीं चाहते थे फिर भी एक दिन इंद्र ने देखा कि अब इनका पुण्य है तो इंद्र ने बुलाया पूछा ये यात्री से ऐसा तो तुमने कौन सा पुण्य किया है जो ब्रह्मलोक में भी जा सकते हो देवलोक में भी घूमते हो मेरे बराबर भी बैठते हो ऐसा कौन सा तुम्हारा तप है पुण्य है तो ये यात्री रजोगुणी तो था आत्म साक्षात्कार गुरु का दीक्षा तो लिया नहीं था अपने तप के बल से गया था तो जरा इंद्र ने फूलाया और फूल गया कि अरे मैंने ऐसा तप किया कि बड़े बड़े तपस्वी नहीं कर सकते साधु के बस की बात नहीं मैंने तो ऐसा तप किया कि आज तक न किसी ने किया होगा न कर सकता है मैंने तो चांद्रायण व्रत रखे मैंने तो उपवास किया मैं तो एक टांग पे खड़ा रहा मैंने तो दोनों भूजाए खड़ी करके सूर्य नारायण के सामने कई सप्ताह महीना खड़ा रहा कई सप्ताह मैंने जल का त्याग किया अन्न का मैंने त्याग किया तो अभी मैं तो बना है मैं कौन हूँ इसका ज्ञान नहीं है लेकिन तब करके मैं थोड़ा सात्विक हुआ मैं तपस्वी बना किसी का मैं सेठ बनता है तो किसी का मैं नौकर बनता है तो किसी का मैं कुछ बनता है तो किसी का मैं तपस्वी बनता है तो किसी का मैं जोगी बनता है कोई कोई विरले होते हैं कि अपने मैं को शुद्ध रूप से परमात्मा रूप से जानकर मुक्ति का अनुभव कर ले जैसे कृष्ण अपनी मैं शुद्ध रूप से जानते साक्षात् पुरुष अपने मैं को शुद्ध रूप से जानते हैं तो मैं तपस्वी ऐसा तप किया ऐसा तप किया बड़े बड़े साधु सन्यासी संत ऋषि मुनि नहीं कर सकते मैंने ऐसा तप किया इंद्र ने कहा बस बस बस बहुत हो गया ये आती तुम ओवर हो रहे हो अपनी वखाण अपने तप की व्याख्या अपने पुण्यों का वर्णन अपने मुंह से करने से पुण्य क्षण हो जाते तुम्हारे पुण्य नाश हो गए तुम अब ब्रह्मलोक में तो नहीं जा सकते लेकिन इस लोक में भी रहने के काबिल नहीं हो हम तुम्हें अब मृत्यु लोक में गिरा रहे हैं लेकिन फिर भी मेरे पास बैठे हो मैं एक रहम कर सकता हूँ दया कर सकता हूँ तुम जहां चाहो ऐसी भारत भूमि के कोई पवित्र जगह पर गिराओ यह तो बोलता नहीं मुझे ऐसी जगह पर नहीं गिरा पवित्र पवित्र जगह पर मुझे अब ऐसी जगह पर गिरा जहाँ तुम्हारे स्वर्ग और ब्रह्मलोक में ना आना पड़े जहाँ जिन पुरुषों के बीच पढ़ने के बाद ऐसी चीज पालू कि फिर मेरा पुनर्जन्म न हो और पुनर्पतन न हो ऐसी जगह पर मुझे गिराएगा तो प्रत आदि चार ऋषि जो ज्ञानवान थे वो जहां ब्रह्म चिंतन कर रहे थे उन्हीं की जगह पे को गिराएगा उनकी नजर पड़ी कहे ये तो यती राजा है तत्व तिष्ठ हे राजन अगर तुम चाहो तो हम अपने तपोबल से तुमको फिर स्वर्ग में भेज सकते हैं। राजा बोलता कि नहीं महाराज आपके तपोबल को भोग कर फिर गिरना पड़ेगा कृपा करके आपके चरणों में मुझे आने दीजिए मैंने देख लिया राज्य सुख भी भोग लिया इंद्र सुख भी भोग लिया और ब्रह्म लोक में भी विचरण करके देख लिया अंत में जैसे फाइव स्टार होटल में जाके देख लो थ्री स्टार में जाकर देख लो बॉम्बे के होटल में जाके देख लो जब गरम है तब तक वो बैरे सलाम मारते वही नौकर थे मुनीम थे वही मैंने जाते आइए आइए साहब लेकिन देखो कि पहला पैसा खलास है हमारा तो दो चार दिन रहने धरने बोले जाइए साहब जाइए हाथ पकड़ के निकाल देंगे एक आदमी तो एक जौक विनोदी कथा है एक आदमी किसी होटल में रहा था देहाती होटल में मैनेजर ने पूछा कैसा रहा नींद कैसे आए बोले आ हा क्या कहना मच्छर तो इतने थे कि मुझे उड़ा ले जाते लेकिन खटमल होने मेरे को पकड़ रखा था ऐसे नहीं खतिया में खटमल इतने थे जो तो मेरे को चिपका रखे थे और मच्छर इतने सारे थे कि मुझे उड़ा ले जाते अब तुम ही सोच लो नींद कैसे आए बोले कैसे भी आए लेकिन पेमेंट तो करना पड़ेगा नारायण नारायण ऐसे स्वर्ग में जाओ या कहीं जाओ अपना पुण्य खर्च नहीं पड़ता है किसी बस में बैठो चाहे मोड़ा भागड़ की बस में बैठो चाहे धोड़ा भागड़ की बस में बैठो पैसा है तो बैठ नहीं तो और बस उठा के एक जगह से दूसरी जगह उतार देगी ऐसा नहीं तुम पैसा दो और चौबीसो घंटा और बारह महीना उसी बस में बैठे रहो इम्पोसिबल ऐसे ही सदा के लिए किसी लोक में किसी घर में आदमी बैठ रहे अर्जुन ये संभव नहीं लेकिन कभी वियोग न हो ऐसा मुझे चैतन्य के घर में जो पहुंच जाता है वो धन्य हो जाता बस में सदा नहीं बैठ सकते घर में सदा नहीं बैठ सकते मकान में सदा नहीं रह सकते ऑफिस में सदा नहीं रह सकते लेकिन आकाश में तो तुम सदा हो जीते जी भी आकाश में और मरने के बाद भी ऊंचे आकाश में तो ऐसे आकाश से भी जो अत्यंत सूक्ष्म को जो पालेता है अर्जुन उसका पुनर्जन्म नहीं होता है तो अपना दृष्टि रखना चाहिए शाश्वत की उपयोग करना चाहिए नश्वर का शरीर नश्वर है तो नश्वर रोटी का उपयोग करो नश्वर कपड़ों का, का उपयोग करो लेकिन ये मुझे रोज मिलता रहे पैसो मारो परमेश्वर भैरी मारी गुरु छोकर छाया सालीग्राम हो पूजा कुनी करो <laughs> पूजा तारा स्वरूप कर नहीं तो बहर ये धक्को मार से न बहरो धक्को मार से झोकराए धक्को मार से न हर गई राम बोलो भाई राम करी उजाले अपनी राहों के हमारे पास रहने दो हे गुरुदेव अपनी राहों के जो उजाले हैं आत्मज्ञान का जो उजाला है उजाले अपनी राहों के हमारे पास रहने दो न जाने जीवन की किस गली में शाम हो जाए देखते देखते शाम हो जाए सुनते सुनते हो जाए श्वास लेते लेते नस्करों की गली से ही रवाना हो जाए आंख से प्राण निकले कान से निकले डूटी से निकले कौन सी गली से शाम हो जाए कोई पता नहीं उजाला अपनी राहों का हमारे पास रहने दो उजाले अपनी राहों के हमारे पास रहने दो न जाने जीवन की किस गली में शाम हो जाए जीवन की शाम हो जाए उसके पहले अपने स्वरूप में आराम हो जाए गुरुदेव ऐसी दया दयाकृत अगर है शौक मिलने का अपने आत्मा को मिलने का शौक है जहां जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता अगर उस उस जोहर को उस आत्मा रत्न को पाने का शौक है तो सूफी फकीर ने कहा अगर है शौक मिलने का तो कर खिजमत फकीरों की अगर है शौक मिलने का तो कर खिजमत फकीरों की ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में ये अमर रत्न अमीरों के खजाने में नहीं है वकीलों के खजाने में नहीं है अगर भगवान बुद्धि का विषय होता तो वकीलों के काले कोट में होता जेब में काले कोट की जेब में होता और ये विषय भगवान अगर धन का विषय होता तो सेठों की तिजोरी में मिलता भगवान अगर पहलवानों का विषय होता तो राम मूर्ति और गामा पहलवान के घर में ही होता उन्हीं से मिलता और भगवान अगर कुड़ कपट करके नेता की कुर्सी पे पहुंचने से मिलता तो नेताओं की जेब में होता और भगवान अगर मूर्खता से जीने वाले लोगों के पास होता तो भगवान एक कुल्लर और ठुल्लर में मिल जाता भगवान न रूपयों का विषय है न वकीलों की जेब का विषय है भगवान बेईमानों का विषय है न भगवान राजकारणियों का विषय है हकीकत में सारे विषय भगवान से प्रकाशित होते हैं कोई विषय मिलकर भगवान को प्रकाशित नहीं कर सकते सब चीजें भगवान से दिखती और सब चीजों से मिलकर भी भगवान नहीं बन सकते भगवान नहीं दिख सकते अरस्तू और सिकंदर जा रहे थे नदी में पूर था अरस्तू बोलता मैं पहले उस पार जाता सिकंदर बोलते मैं जाता हूँ आखिर तुम्हें तुम्हे करते सिकंदर कूद गया बड़ी मुश्किल से उस पार गए बुढ़े अरस्तु भी आखिर उस पार पहुंचे अरस्तु गुस्से हो गए कि पहले गुरु अचलता पीछे से शादी